महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 26 में आपका स्वागत है आज मैं आपको कर्ण की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो छोटी कहानियां सुनाना चाहता हूं। एक शाम पांडव और द्रौपदी सभी खाना खाकर विश्राम कर रहे थे और सोने ही जा रहे थे कि तभी वहां ऋषि दुर्वासा आ गए ऋषि दुर्वासा अकेले भी नहीं आए वो दस शिष्यों को साथ में लेके आए और उन्होंने पांडवों को आते ही कहा कि मुझे अब खाना चाहिए पांडवों ने इस बात पर कहा कि प्रभु जाइए और स्नान कर लीजिए और हम आपके खाने की तैयारी करते हैं आप लोगों को ध्यान होगा कि भगवान सूर्यनारायण ने द्रौपदी को एक वर दिया था कि जब तक द्रौपदी खाना नहीं खा लेगी तब तक उनके पास जो बर्तन होगा उसमें खाना निकलता ही रहेगा पर इस समय क्योंकि द्रौपदी ने खाना खा लिया था तो बर्तन में कोई खाना नहीं बचा था जब द्रौपदी ने देखा कि ऋषि दुर्वासा और उनके दस हज़ार शिष्यों को भी खाना खिलाना है और वो खुद भी खाना खा चुकी हैं तो उनको समझ में नहीं आया कि अब मैं खाना कहाँ से लाऊंगी। उन्होंने वही किया जो उन्होंने दुर्योधन की सभा में किया था उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला कि द्रौपदी मुसीबत में है वो तुरंत पांडवों के पास आ गए और उन्होंने पांडुओं से कहा कि अरे जल्दी मेरे लिए खाना लेके आओ इस बात पर द्रौपदी ने कहा कि मैं तो खुद ही खाने के लिए परेशान हूँ और आप मुझसे और खाना मंगा रहे हैं इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि जाइए एक बार देखिए जरूर कुछ ना कुछ खाना तो बर्तन में रह ही गया होगा जब द्रौपदी गई तो उन्हें दिखा कि बर्तन में थोड़ा सा खाना है वो खाना लेकर उन्होंने श्री कृष्ण को दे दिया श्री कृष्ण ने कहा कि अब कोई बात नहीं जितने भी लोग होंगे उनके लिए खाना मिल ही जाएगा और उन्होंने सहदेव को बोला कि जाओ दुर्वासा और उनके शिष्यों को ले आओ यहाँ पर दुर्वासा और उनके शिष्य जो अभी नहा ही रहते उन सभी को ऐसा लगा कि मानो उन्होंने भरपेट खाना ऑलरेडी खा लिया है और उनके पेट में अब बिल्कुल जगह नहीं है यह सब कुछ वास्तव में श्री कृष्ण की ही माया थी जब दुर्वासा और उन शिष्यों को लगा कि अब हमने क्योंकि खाना बनाने को भी बोल दिया है और हम खाएंगे नहीं तो ये तो पांडवों का बहुत बड़ा अपमान होगा तो चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं इस बात पर सारे के सारे शिष्य और दुर्वासा भाग खड़े हुए पांडवों ने उन्हें बहुत ढूंढा और अंत में किसी ऋषि ने उन्हें बताया कि दुर्वासा और उनके सभी शिष्य तो चले गए हैं इस बात पर श्री कृष्ण ने बताया कि द्रौपदी ने मुझे याद किया था और क्योंकि आप लोग धर्म और सत्य की राह में चल रहे हैं आपको कभी भी दुख नहीं होगा यह बात सुन द्रौपदी और सभी पांडव श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और उन्हें कहा कि आपको रक्षक पाकर हम सभी लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से पार पालेंगे यहाँ पर यह देखना बहुत ही रोचक है कि किस तरह से श्री कृष्ण पांडवों से दूर रहते हुए भी हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं दूसरी कहानी यह है कि एक बार सभी पांडव काम्यक वन में होते हैं और वहाँ पर वो कुछ शिकार या अखेट के लिए जाते हैं पीछे रह जाती हैं द्रौपदी अब वहीं पे सिंधु देश का राजा जयद्रथ आता है और उन्हें लगता है कि क्यों ना द्रौपदी से मैं शादी कर लूँ इस बात पर वो को बोलते हैं कि हे सुंदरी मेरे रथ में चढ़ जाओ लेकिन द्रौपदी उन्हें मना करती हैं और बताती हैं कि उनकी पांडवों से शादी हो चुकी है जयद्रथ को इस बात पर बहुत ही क्रोध आता है और वो द्रौपदी को उठाकर अपने रथ में रख लेते हैं और तुरंत वापस अपने देश के लिए चले जाते हैं जब थोड़े समय बाद सभी पांडव वापस आते हैं तो उन्हें दिखता है कि द्रौपदी तो वहाँ पर है नहीं साथ ही घोड़ों की आवाज़ आती है जब वो घोड़ों की आवाज़ की तरफ जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक रथ में द्रौपदी को जैदरथ बंदी बना ले जा रहा है अब सभी पांडव इससे बहुत नाराज़ होते हैं और जयद्रथ के साथ जितनी भी सेना होती है अर्जुन भीम नकुल सहदेव और युधिष्ठिर मिलकर उन सभी को मार देते हैं जब जयद्रथ देखते हैं कि उनकी तो पूरी सेना ही पिट गई तो वो तुरंत रथ छोड़कर एक घोड़ा लेकर जंगल में भाग जाते हैं अब अर्जुन और भीम कहते हैं कि द्रौपदी को महाराज युद्धिष्ठिर आप ले जाइए और हम जैदरथ को लेकर आते हैं थोड़ी आगे चल अर्जुन और भीम जैदरथ को पकड़ लेते हैं और उनको पकड़ के उनकी बहुत मार लगाते हैं भीम तो जयद्रथ को मारने ही वाले थे लेकिन अर्जुन कहते हैं कि इनको मारना उचित नहीं है भीम जवाब देते हैं कि हाँ मैं इन्हें नहीं मारूंगा, लेकिन इन्हें स्वीकार करना होगा कि ये हमेशा पांडवों के दास बन के रहेंगे जयद्रथ ये बात मान जाते हैं अब अर्जुन भीम और जयत्रथ वापस युधिष्ठिर के पास आते हैं लेकिन युधिष्ठिर जब उन्हें इस हालत में देखते हैं तो उन्हें दया आ जाती है और वो कहते हैं कि जैतरथ जाओ तुम अब से हमारे दास नहीं हो जैदरथ इस बात से बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और वो जाकर भगवान शिव की प्रार्थना करने लग जाते हैं कुछ समय बाद भगवान शिव जब उनके सामने प्रकट होते हैं तो जैद्रथ उनसे कहते हैं कि मुझे सभी पांडवों को युद्ध में पराजित करने का वरदान दे दो भगवान शिव कहते हैं कि कुछ भी और मांग लेते तो हम दे देते लेकिन अर्जुन भगवान नर के आंशिक अवतार हैं और उनको कोई भी नहीं हरा सकता यहाँ तक कि उनको देवता भी नहीं हरा सकते और तुम तो सिर्फ एक मनुष्य हो यह कहकर भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और राजा जयद्रथ अपने घर को चला गया ऐसे ही कुछ समय बाद सभी पांडव आराम कर रहे थे कि तभी उनके पास एक ब्राह्मण आए ब्राह्मण ने उन्हें कहा कि उन्होंने अपना वस्त्र उठाकर पेड़ के ऊपर टांगा था लेकिन वहाँ पर एक हिरण आ गया और गलती से वो वस्त्र हिरण के सींग में फंस गया अब हिरण क्यों भाग गया है और ब्राह्मण को वस्त्र चाहिए तो वो पांडवों से मदद मांगने आए सभी पांडव इस बात पर तुरंत हिरण की तलाश में लग गए वो थोड़ा आगे गए उन्हें हिरण दिखा लेकिन वो कुछ भी करके हिरण को पकड़ नहीं पाए थोड़ी देर बाद सभी पांडव थक गए फिर युधिष्ठिर ने नकुल को बोला कि नकुल जरा देखो यहाँ पर आसपास कोई पानी या सरोवर हो तो हम वहाँ से पानी पी के आते हैं नकुल इस बात पर आगे गए और उन्हें वहाँ पर एक सरोवर दिखा जैसे ही वो सरोवर के पास जाकर पानी पीने वाले थे वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई कि तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो उसके बाद ही जल पीना नहीं तो तुम यहीं पर मर जाओगे नकुल ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने जल पी लिया और वो वहीं मर गए वहीं थोड़े समय बाद युधिष्ठिर ने सहदेव को बोला कि जाकर देख के आओ नकुल कहाँ रह गए जब सहदेव नकुल के पास पहुँचे तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि नकुल मरए हैं लेकिन साथ ही उन्हें प्यास भी बहुत लग रही थी जब वो पानी की तरफ गए तो वापस से आकाशवाणी हुई कि मेरे सवालों का जवाब दिए बिना पानी मत पीना सहदेव ने भी कुछ नहीं सुना और परिणाम स्वरूप वो भी मर गए युधिष्ठिर ने इसके बाद अर्जुन और फिर भीम को भेजा लेकिन सभी पांडव वहाँ जाकर आकाशवाणी सुनते थे और मर जाते थे थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर को लगा कि अब उन्हें ही जाना चाहिए जब युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे तो उन्हें देखा कि सभी पांडव वहाँ मरे हुए हैं और फिर जब उन्होंने पानी पीने की सोची तो वहाँ पर फिर से आकाशवाणी हुई अब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं ऐसे पानी नहीं पीऊँगा और कृपया मेरे सामने प्रकट होइए और मुझे पूछिए कि क्या सवाल है मेरे में जितनी हिम्मत है मैं उतनी जवाब दे पाऊंगा इस बात पर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यक्ष आया और उन्होंने कहा कि मैं कुछ सवाल पूछूंगा अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम यहाँ से पानी पी सकते हो अब यक्ष ने बहुत सारे सवाल किए लेकिन मैं यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सवाल कवर करूँगा यक्ष ने पूछा कि विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है घर में रहने वाले का मित्र कौन है रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुँचे हुए पुरुष का मित्र कौन है युधिष्ठिर बोले साथ के यात्री विदेश में जाने वाले के मित्र हैं स्त्री घर में रहने वाले की मित्र है वैद्य रोगी का मित्र है और दान मरने वाले पुरुष का मित्र है यक्ष ने दूसरा सवाल पूछा कि ब्राह्मण को किस लिए दान देते हैं नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं सेवकों को क्यों दान देते हैं और राजा को क्यों दान देते हैं युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है नट नर्तकों को यश के लिए दान दिया जाता है सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान या फिर वेतन दिया जाता है और राजा को भय के कारण दान या फिर कर दिया जाता है यक्ष ने आगे पूछा कि पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है और यज्ञ कैसे मरा हुआ माना जाता है युधिष्ठिर बोले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 सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है जो धर्मनिष्ठ है उसे सदगति मिलती है यक्ष ने पूछा कि बताओ सुखी कौन है युधिष्ठिर ने कहा जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है जो दिन के पांचवें या छठे भाग में भी अपने घर के भीतर सागपात खाकर खुश रह लेता है वही पुरुष सुखी है इस बात पर यक्ष ने कहा कि तुमने सभी सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं मैं अब तुम्हारे भाइयों को भी जिंदा कर देता हूँ युधिष्ठिर ने उनके हाथ जोड़े और कहा कि आप कोई ऐसे वैसे यक्ष तो हो नहीं सकते आप कृपया मुझे पहचान बताइए कि आप कौन हैं इस बात पर यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर तुम धन्य हो वास्तव में मैं तुम्हारा पिता हूँ धर्मराज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम परीक्षा में एकदम उत्तीर्ण हुए हो अब एक काम करो तुम मुझसे एक वर मांग लो इस बात पर युधिष्ठिर ने कहा कि आप कृपया वो ब्राह्मण का जो कपड़ा रह गया था वो दे दीजिए धर्मराज ने कहा कि मैं ही हिरण का रूप लेकर वो कपड़ा लेकर भाग गया था वो कपड़ा अब ब्राह्मण के पास पहुंच जाएगा आप कुछ और वर भी मांग लीजिए यहाँ पर युधिष्ठिर बोले कि हम लगभग 12 वर्ष तक जंगल में रह चुके हैं अब तेरहवा वर्ष आ गया है हमें ऐसा वर दीजिए कि इसमें हमें कोई पहचान न सके ध्यान रहे कि यहाँ पर तेरहवा वर्ष पांडवों को अज्ञातवास के रूप में बिताना है यह सुनकर भगवान धर्म ने कहा कि मैंने तुम्हें वर दिया अब तुम चाहे इसी रूप में भी रहोगे तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा और तुम जो भी चाहोगे वैसा रूप भी तुम धर सकोगे साथ में धर्मराज ने यह भी कहा कि क्योंकि तुम मेरे ही पुत्र हो तो तुम एक और वर मांग लो इस बात पर युधिष्ठिर ने कहा कि आपके साक्षात दर्शन हो गए मुझे और कोई वर नहीं चाहिए अगर आप वर मुझे देना भी चाहते हैं तो मुझे ऐसा कीजिए कि मैं लोभ मोह और क्रोध को जीत सकूँ और हमेशा दान तप और सत्य की राह पर चलूं। धर्मराज ने कहा कि पांडुपुत्र इन गुणों से तो तुम वैसे ही संपन्न हो आगे भी ये सभी गुण तुम्हारे अंदर बसे रहेंगे यह कहकर धर्मराज अंतरध्यान हो गए कुछ समय बाद पांडवों के बारह वर्ष पूरे हो गए और उनके साथ में जितने भी ऋषि मुनि और संत जन थे उन्होंने कहा कि अब दुर्योधन और अन्य सभी कौरव मिलकर आपको ढूंढेंगे अगर हम इतने सारे लोग यहाँ पर जंगल में आपके साथ रहे तो आप जरूर पकड़ में आ जाएंगे यह कहकर सभी मुनि और यतियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे फिर से भेंट होने की आशा रखकर वो सभी अपने अपने आश्रमों में चले गए वहाँ पर इस समय सिर्फ पांचों पांडव द्रौपदी और उनके साथ थौम्य ऋषि रह गए पांचों पांडवों ने आपस में विमर्श किया कि अब उन्हें अज्ञातवास के लिए कहाँ जाना चाहिए इस बात पर अर्जुन बोले कि हमें कोई भी संदेह नहीं है कि धर्मराज के दिए हुए वर की वजह से हमें कोई भी मनुष्य नहीं पहचान पाएगा तो एक काम करते हैं कि हम किसी अच्छी जगह पे चलते हैं इस बात पर युदिष्ठर ने कहा कि अर्जुन सबसे ज़्यादा भ्रमण तो तुमने ही किया है तुम बताओ कहाँ जाना चाहिए अर्जुन ने उन्हें बहुत से नाम बताए उसमें से युद्धिष्ठर ने कहा कि मत्स्य देश का राजा विराट बहुत ही बलवान है और वो पांडु वंश पर बहुत प्रेम भी रखता है चलो वहीं चलते हैं युधिष्ठर ने कहा कि मैं वहाँ जाकर पासा खेलने की विद्या सिखाऊँगा मुझे खेल बहुत पसंद भी है और मैं मेरा नाम कंक रख लूँगा मैं सीधे राजा की सभा में घुस जाऊँगा युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने बोला कि मैं हाथों में शंख पहन लूँगा और हाथी दात की चूड़ियाँ पहन के सिर पे चोटी बना लूँगा और लड़कियों को नाचना सिखाऊँगा नकुल ने कहा कि मैं अश्वविद्या सिखाऊंगा सहदेव ने कहा कि मैं गायों की देखभाल कर लूँगा और भीम ने कहा कि मैं बल्लभ नाम का रसोइया बन चला जाऊँगा द्रौपदी बोली कि आप मेरे लिए चिंता मत कीजिए मैं वहाँ पर दूसरों के घर में काम कर लूँगी और मैं मेरा नाम सैरंद्री रख लूँगी यह बात सुन के ने कहा कि ठीक है चलते हैं और उन्होंने धौम्य ऋषि जो कि उनके पुरोहित हैं उनको प्रणाम किया और उसके बाद वो सभी मत्स्य देश चले गए वहाँ सभी पांडवों को राजा के दरबार में नौकरी मिल गई और द्रौपदी रानी सुदेक्षिणा की दासी बनकर रहने लगी वहाँ पर कीचक जो कि की राजा विराट का साला था द्रौपदी की सुंदरता पर मोहित हो गया कीचक ने बार बार द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की लेकिन द्रौपदी ने हमेशा उसका विरोध किया एक दिन कीचक ने द्रौपदी का अपमान करते हुए द्रौपदी को सभा में घसीटा और लात मारी अपमान से आहत होकर द्रौपदी ने भीमसेन से बदना लेने की योजना बनाई भीमसेन जो उस वक्त विराट के रसोइया बने हुए थे ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह कीचक का वध करेंगे द्रौपदी ने कीचक को नृत्यशाला में मिलने का संकेत दिया जहाँ भीम पहले से ही छिपे हुए थे जब कीचक वहाँ आया तो भीमसेन ने उसे पकड़कर भीषण युद्ध किया और एंड में कीचक को मार डाला उन्होंने कीचक के शरीर को इतने बुरी तरीके से तोड़ा मरोड़ा और सिर्फ एक मांस का गोला बना दिया कीचक की मृत्यु के बाद द्रौपदी ने महल के सभी पहरेदारों को कीचक की लाश दिखाते हुए कहा कि उसके गंधर्व पतियों ने कीचक को मार दिया है कीचक के रिश्तेदारों और अनुयायियों ने शोक बनाया राजा विराट से द्रौपदी को भी कीचक के साथ जिंदा जला देने की अनुमति मांगी राजा विराट तुरंत इस योजना पर सहमत हो गए जब भीमसेन को इसका पता चला तो उन्होंने शमशान में इससे पहले कि द्रौपदी को जलाया जाए पहुंचकर कुल मिलाकर 109 कीचक के अनुयायियों और रिश्तेदारों को मार डाला इस घटना के बाद राजा विराट ने द्रौपदी से कहा कि वह जहाँ चाहे जा सकती हैं क्योंकि उन्हें उनके पतियों यानी गंधर्वों के प्रकोप का बहुत डर था द्रौपदी ने उन्हें कहा कि कुछ ही दिनों में वो अपने पति गंधर्वों के साथ वहाँ से चली जाएंगी उसी समय दुर्योधन को पांडवों का पता लगाने की बहुत चिंता थी उन्होंने कई जासूस भेजे जो दूर दूर तक पांडवों की खोज करते रहे पर पांडव कहीं नहीं मिले जासूस वापस हस्तिनापुर लौट और दुर्योधन को बताया कि पांडव जैसे गायब हो गए हैं बस इतना पता चला है कि पांडवों के सारथी इंद्रसेन और अन्य सभी द्वारकापुरी में हैं और द्रौपदी और पांडव वहाँ पर नहीं हैं साथ में ही जासूसों ने एक और ख़बर सुनाई कि विराट देश के की सेनापति कीचक जो कि की बहुत ही बहादुर और ताकतवर थे उन्हें गुप्त रूप से गंधर्व ने मार डाला है अब कीचक ने कई युद्धों में दुश्मनों को हराया था लेकिन वह दुष्ट भी बहुत था यह सुनकर दुर्योधन बहुत देर तक सोचता रहा और फिर उसने अपने सलाहकारों से कहा कि पांडवों के अज्ञातवास में तेरहवें साल में कुछ ही दिन बाकी हैं अज्ञातवास खत्म होने पर पांडव बहुत ही गुस्से में होंगे और कौरवों पर हमला कर देंगे इसलिए पांडवों का पता जल्दी से जल्दी लगाना पड़ेगा ताकि राज्य सुरक्षित रहे कर्ण ने कहा कि और जासूस भेजे जाएं। पहाड़ों पर गाँवों में शहरों में मंदिरों में हर जगह पर पता लगाना चाहिए द्रोणाचार्य ने कहा कि पांडव बहुत बहादुर बुद्धिमान और धार्मिक हैं वो नष्ट नहीं हो सकते और ना ही हारे जाएंगे युधिष्ठिर तो बहुत ही नेक सच्चा और धर्मी है उन्हें पहचानना मुश्किल है अगर तुम्हें उनके बारे में पता करना ही है तो ब्राह्मणों सेवकों या ऐसे लोगों से पूछना चाहिए जिन्हें वो जानते हों बीच में कहा कि जो लोग धर्मी होते हैं उन पर अन्याय नहीं हो सकता युधिष्ठिर और अन्य पांडव बहुत ही नेक हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वो जहाँ भी होंगे वहाँ के लोग भी दानी मिलनसार धार्मिक और शांत होंगे उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है कृपाचार्य ने भी कहा कि भीष्म जी की बात सही है और ऐसी नीति अपनाई जाए जो कि फ़ायदेमंद हो अज्ञातवास खत्म होने पर पांडव बहुत ताकतवर हो जाएंगे इसीलिए सेना और नीति दोनों मजबूत रखनी होगी समय आने पर हो सकता है कि हमें उनसे संधि भी करनी पड़े त्रिगत्र के राजा सुशर्मा ने कहा कि मत्स्य देश के राजा बार बार उन पर हमला करते रहते हैं कीचक ने उन्हें बहुत परेशान किया था अब कीचक तो मर गया है इसीलिए राजा विराट जरूर कमजोर हो गए होंगे तो सबसे पहले ये करते हैं कि विराट नगर पर हमला कर देते हैं और वहाँ का धन गांव और राज्य जीत लेते हैं ताकि अगर पांडवों से लड़ाई भी हो तो हमारे पास कुछ और राज्य और सेना होगी कर्ण ने कहा कि ये अच्छा मौका है सेना को तैयार करके विराट नगर पर हमला करना चाहिए प्लान ये बना कि कौरव और सुशर्मा अलग अलग रास्तों से हमला करेंगे पहले सुशर्मा हमला करेगा फिर एक दिन बाद कौरव सुशर्मा सेना से लड़ रहा होगा और पीछे से कौरव सारी गायें छीन लेंगे अब राजा विराट यह खबर सुनते ही गुस्से में भर गए और उन्होंने अपनी पूरी सेना को तैयार कर लिया इस युद्ध में पांडव भी छद्म रूप में विराट की सेना के साथ थे जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों ओर की सेनाओं ने भीषण लड़ाई लड़ी अब इस लड़ाई में सुशर्मा भारी पड़ गया और उन्होंने विराट को उठाया और अपने रथ में लेकर चले गए इस बार पर युद्धिष्ठिर ने भीम से कहा कि भीम सुहर्मा को हरा उसे सबक सिखाओ इससे पहले कि वो और कोई नुकसान पहुंचा पाए भीम ने अपनी गदा उठाई और गुस्से में आके सुहरमा के रथ के पहीयों को तोड़ डाला सुहरमा जो खुद को बचाने की कोशिश में था भागने लगा लेकिन भीम उसे पकड़ने में कामयाब रहा उसने सुहरमा को पकड़कर ज़मीन पर घसीटा और सुहरमा का अंत लगभग निश्चित लगने लगा इतने में युदिष्ठिर ने भीम से कहा कि भीम उसे छोड़ दो उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है अब उसे माफ़ कर दो भीम ने युधिष्ठिर की बात मानी और सुहरमा को छोड़ दिया हार कर सुहरमा ने शर्मिंदगी में सिर झुका लिया और वापस लौट गया उसकी पूरी सेना भी हार मानकर भाग गई इसके बाद राजा विराट ने युधिष्ठिर और उनके भाइयों का धन्यवाद किया और कहा कि आप लोगों ने मेरे राज्य को बचाया है मैं चाहता हूँ कि आप हमारे राज्य के राजा बन जाएं। पर युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा महाराज आपका प्रस्ताव हमें बहुत अच्छा लगा लेकिन हमारा काम आपकी सहायता करना था अब आप अपने विजय की घोषणा करें और नगर में जश्न मनाएं राजा विराट ने यह सुनकर दूतों को नगर में भेज दिया ताकि वे उनकी जीत की घोषणा करें अब इस समय जब राजा विराट सुगर्मा से लड़ाई कर रहे थे दुर्योधन ने मौके का फायदा उठाकर विराट नगर पर हमला कर दिया उसके साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा और कई अन्य महारथी थे कौरवों ने विराट की साठ गायों को चारों ओर से घेर लिया ग्वाले गायों को बचाने में असफल रहे और डरकर चिल्लाने लगे एक वाला राजा के महल में जाकर राजकुमार उत्तर से मदद मांगता है और बताता है कि कौरव उसकी गायें ले जा रहे हैं राजकुमार उत्तर अपनी बहादुरी की बात करते हैं और कहते हैं कि उसे एक अच्छे सारथी की ज़रूरत है द्रौपदी जो वहां छुपकर सब सुन रही थी सुझाव देती है कि बृहन लीला जो कि अर्जुन का छुपा हुआ रूप है उत्तर का सारथी बन सकते हैं उत्तर पहले तो तैयार नहीं होते लेकिन बाद में ब्रहन को सारथी बनाकर वो युद्ध के लिए निकलते हैं रास्ते में जब उत्तर को कौरवों की विशाल सेना दिखती है तो वो डरकर भागने की कोशिश करने लगते हैं इस बात पर ब्रहन यानी अर्जुन उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि वो खुद युद्ध करेंगे वो उत्तर को कहते हैं कि तुम एक काम करो तुम मेरे सारथी बन जाओ अब जब अर्जुन ने कौरवों की सेना पर हमला किया तो अपने रथ की आवाज़ अपने शंख की आवाज़ और अपने धनुष की टंकार से ही पूरे इलाके में गूंज मचा दी द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पहचान लिया और कहा कि यह अर्जुन है जो धनुष से बाण चला रहे हैं अर्जुन ने तब कौरव सेना पर हमला किया और सारी गायों को छुड़ा लिया अर्जुन ने उत्तर से कहा कि वह रथ को कौरव सेना के करीब ले जाएं ताकि वह दुर्योधन को ढूंढ सकें अर्जुन ने दुर्योधन और उसकी सेना पर बाढ़ों की बारिश कर दी यहां पर अर्जुन को विकर्ण मिला और अर्जुन को कर्ण भी मिला और अर्जुन ने दोनों से मुकाबला किया अर्जुन और कर्ण के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें अर्जुन ने कर्ण को घायल कर दिया और कर्ण युद्ध से भाग गया। इसके बाद अर्जुन ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके कौरवों की सेना को भारी नुकसान पहुँचाया अर्जुन के हमलों से कई योद्धा घायल हो गए और सेना में हाहाकार मच गया अर्जुन ने भीष्म्रोण कर्ण और सभी अन्य कौरव योद्धाओं को घायल कर दिया अंत में उत्तर ने अर्जुन से पूछा कि वो आगे किस दिशा में जाना चाहते हैं तो अर्जुन ने उन्हें कृपाचार्य और बाकी कौरव योद्धाओं की पहचान बताई और कहा कि कृपाचार्य की तरफ ले चलें वहीं दुर्योधन ने भीष्म से पूछा कि अगर ये अर्जुन ही है तो शर्त के मुताबिक आखिरी साल उन्हें अज्ञातवास में बिताना था और क्योंकि मैंने अब उन्हें पहचान लिया है तो उन्हें वापस बारह साल वनवास करना पड़ेगा तब भीष्म ने उन्हें बताया कि वास्तव में पांडवों को घर से निकले हुए तेरह वर्ष पाँच महीने और बारह दिन हो चुके हैं और यह पूरी तरह से नीति संगत है कि वो अब सामने आ सकते हैं भीष्म ने सुझाव दिया कि चौथाई सेना हस्तिनापुर की ओर बढ़े दूसरा चौथाई गायों को लेकर जाए और बाकी आधी सेना अर्जुन का मुकाबला करे अर्जुन का सामना भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण अश्वत्थामा और कृपाचार्य करेंगे भीष्म ने कहा कि अगर राजा विराट या इंद्र भी आ जाए तो वो उन्हें भी रोक लेंगे भीष्म की इस योजना को सभी ने मान लिया उन्होंने पहले दुर्योधन और गायों को विदा किया और बाकी सेना नायकों को मोर्चों पर तैनात कर दिया अर्जुन के मैदान में आते ही द्रोणाचार्य ने कहा देखो अर्जुन आ गया है उसकी ध्वजा पर वानर गरज रहा है और वो गांडीव से तीर चला रहा है अर्जुन ने उत्तर से कहा रथ को उतनी दूर पर ले चलो जितनी दूर मेरा तीर जाएगा उसने सेना का मुआयना किया लेकिन दुर्योधन उसे कहीं नज़र नहीं आया अर्जुन ने अंदाजा लगाया कि दुर्योधन गायों को लेकर भाग गया है और अर्जुन खुद उनके पीछे चल पड़े अर्जुन ने कौरव सेना पर तीरों की बौछार कर दी जिससे सेना घबराकर भागने लगी अर्जुन ने गायों को छुड़ाने के बाद दुर्योधन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया वहां पर विकर्ण और कर्ण दोनों आए और दोनों को अर्जुन ने पराजित कर दिया कर्ण ने भी अर्जुन को अपने बाणों से घायल कर दिया लेकिन इस पर अर्जुन को इतना क्रोध आया कि उन्होंने कर्ण को युद्ध छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया दुर्योधन और अन्य योद्धा अर्जुन से भिड़ने आए लेकिन अर्जुन ने सभी को परास्त कर दिया उनकी बाणों की मार से कौरव सेना तितरबितर हो गई कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के खिलाफ भी अर्जुन ने विजय पाई अश्वत्थामा ने अर्जुन से लड़ने की कोशिश की लेकिन अर्जुन ने उन्हें भी घायल कर दिया अंत में अर्जुन ने भीष्म से भी लड़ाई करी और उन्हें घायल कर रणमुर्मि से बाहर कर दिया दुर्योधन जो अर्जुन से हार चुका था भीष्म से सहायता मांगने वापस आया भीष्म ने उन्हें सलाह दी कि इस युद्ध से अब कोई लाभ नहीं है और दुर्योधन को वापस लौट जाना चाहिए अंततः दुर्योधन पीछे हट गए और अर्जुन ने गायों को छुड़ाकर अपनी जीत सुनिश्चित की विराटनगर लौटने पर अर्जुन का भव्य स्वागत किया गया राजा विराट ने अर्जुन से अपनी बेटी उत्तरा का विवाह करने का प्रस्ताव रखा लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया यह कहते हुए कि उन्होंने हमेशा उत्तरा को अपनी बेटी की तरह ही देखा है इसीलिए उन्होंने उसे अपने बेटे अभिमन्यु की पत्नी बनाने का सुझाव दिया विराट ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ भगवान श्री कृष्ण और बलराम सहित अन्य कई यदुवंशी वीर भी अवसर पर उपस्थित थे विवाह के बाद राजा विराट ने पांडवों का सम्मान करते हुए उन्हें अपना राजपाट और खजाना सौंप दिया अगले दिन राज्यसभा में सभी महावीर अपने अपने स्थान पर बैठे थे वहाँ पर बलराम श्री कृष्ण सत्य की द्रुपद व सभी पांडव मौजूद थे सबकी उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों को कपट से हराकर उनका राज्य छीन लिया गया है लेकिन वे धर्म का पालन करते हुए तेरह वर्षों तक वनवास में भी रहे हैं अब हमें कोई ऐसा उपाय सोचना पड़ेगा जो कौरव और पांडव दोनों के लिए ही न्याय संगत हो पांडव अपना अधिकार वापस पाना चाह रहे हैं और अगर कौरव उन्हें न्याय से नहीं देंगे तो वे युद्ध करेंगे बलराम ने श्री कृष्ण की बात का समर्थन करते हुए कहा कि अगर दुर्योधन आधा राज्य दे दें तो भी वो आनंद से रह सकता है इसके लिए हस्तिनापुर में एक दूध भेजा जाना चाहिए जो तो शांतिपूर्वक कौरवों से बात करे लेकिन सत्यगी ने इस बात का विरोध किया और कहा कि पांडव भीख नहीं मांगेंगे और अगर दुर्योधन नहीं मांगता तो युद्ध तो होकर रहेगा ध्रुपद ने भी कहा कि दुर्योधन आसानी से राज्य नहीं देगा और हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी उन्होंने अपने पुरोहित को धृतराष्ट्र के पास दूध बनाकर भेजने का सुझाव दिया ताकि पांडवों का पक्ष सही तरीके से रखा जा सके श्री कृष्ण ने द्रुपद की बात से सहमति जताई और कहा कि अगर धृतराष्ट्र ने न्यायपूर्वक संधि नहीं की तो कौरवों का विनाश निश्चित है अब इस बात पर हस्तिनापुर की ओर पुरोहित को भेजकर, फिर पांडवों ने यहाँ वहाँ हर जगह अपने अपने दूत भेजे कि हो सकता है कि युद्ध हो तो क्या आप मेरा साथ देंगे बहुत से राजा पांडवों की तरफ आए जबकि दूसरी तरफ दुर्योधन ने भी यही किया तो बहुत से राजा दुर्योधन की तरफ गए यहाँ पर एक बहुत ही रोचक किस्सा है जिसमें दुर्योधन और पांडव दोनों श्री कृष्ण को अपनी साथ मिलाने के लिए आते हैं श्री कृष्ण सो रहे होते हैं और दुर्योधन आकर उनके सिर की तरफ बैठ जाते हैं और युधिष्ठिर आके उनके पांवों की तरफ बैठ जाते हैं जब श्री कृष्ण आँखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि युधिष्ठिर पाँव की तरफ बैठे हैं फिर वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने इन्हें पहले देखा तो इन्हीं को मांगने दीजिए कि या तो श्री कृष्ण मिल जाएंगे या फिर मेरी पूरी सेना मिल जाएगी उन्होंने वचन भी दिया कि वो खुद नहीं लड़ेंगे ना ही वो खुद कोई चमत्कार करेंगे इस बात पर युदिष्ठिर ने उनको चुन लिया और दुर्योधन बहुत ही खुश हुआ कि उन्हें श्री कृष्ण की सेना मिल गई है यहाँ बहुत से अन्य राजा भी इधर उधर अपनी अपनी साइड्स लिए एक बहुत ही महान राजा थे शल्य वो युधिष्ठिर के पास अपना समर्थन देने आ रहे थे लेकिन जब दुर्योधन को पता लगा तो उन्होंने शल्य की सेना के रास्ते के बीच बीच में बहुत सारी महल और आराम बना दी जब ऐसे बहुत सारे महलों और आरामगाह से निकल के शल्य की सेना गई तो उन्होंने पूछा कि ये किसने बनवाया है तो उनको बताया गया कि ये दुर्योधन ने बनाए हैं इस बात पर दुर्योधन ने जब शल्य से सहायता मांगी तो शल्य को उनको हाँ करना पड़ा लेकिन शल्य वास्तव में युद्धिष्ठिर के साथ जाने वाले थे तो जब वो युधिष्ठिर से मिले तो युधिष्ठिर ने उनसे आग्रह किया कि शल्य कर्ण के सारथी बन जाएँ और युद्ध में जब कर्ण अर्जुन से लड़ रहे हों तो कर्ण को कुछ ऐसी बातें करें जिससे वो विचलित हो जाए और अर्जुन उन्हें आसानी से हरा दे इस बात पर शल्य ने कहा कि मुझे पता है तुमने किस किस तरह के दुख सहे हैं और किस तरीके से तुम्हारा और द्रौपदी का अपमान हुआ है और मैं इस बात के लिए हामी भरता हूँ वहीं दूसरी तरफ सबकी सहमति से एक दूत हस्तिनापुर भेजा गया और वहाँ से संजय वापस आए युधिष्ठिर ने संजय का स्वागत किया और उनसे कुशल क्षेम पूछी उन्होंने धृतराष्ट्र भीष द्रोणाचार्य विदुर और अन्य कौरवों की कुशलता के बारे में जानकारी मांगी संजय ने बताया कि सभी ठीक हैं और उन्होंने कौरवों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी युधिष्ठिर ने कौरवों के साथ शांति और युद्ध से बचने के लिए अपने राज्य का हिस्सा मांगा उन्होंने संजय से कहा कि पांडवों को अगर पाँच गांव भी दे दिए जाए तो युद्ध टाला जा सकता है उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कौरव उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं देते हैं तो वो युद्ध के लिए भी तैयार रहे इसके बाद संजय धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे और उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश दिया संजय ने बताया कि युधिष्ठिर और उनके भाई कुशलता से हैं लेकिन अब वे अपना राज्य भाग नहीं त्यागेंगे संजय ने धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों के अनुचित व्यवहार और अधर्म की ओर भी ध्यान दिलाया और धृतराज को चेतावनी दी कि उनके पुत्रों का व्यवहार उनके कुल के विनाश का कारण बनेगा उन्होंने धृतराज को कहा कि वे अपने पुत्रों के मुँह में पढ़कर अधर्म का साथ दे रहे हैं जो उनके लिए उचित नहीं है इसके बाद थकावट महसूस होने पर संजय ने धृतराज से विश्राम करने की आज्ञा मांगी जिसे धृतराज ने स्वीकार कर दिया और कहा कि अगले दिन कौरव सभा में युद्धिष्ठिर का संदेश सुनाया जाएगा सुबह होते ही गुरुवंश के सभी प्रमुख योद्धा और राजा जैसे भीष्म द्रोण कर्ण और दुर्योधन सभा में इकट्ठे हुए सभा में संजय ने पांडवों का संदेश सुनाया जो अर्जुन और श्रीकृष्ण की ओर से था अर्जुन ने कहा कि यदि दुर्योधन राज्य नहीं छोड़ेगा तो उसे पांडवों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा उन्होंने चेतावनी दी कि पांडवों के साथ युद्ध करने से कौरवों का विनाश निश्चित है अर्जुन ने यह भी बताया कि श्री कृष्ण उनके सहायक हैं और वे युद्ध में अजय रहेंगे सभा में भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को सलाह दी कि पांडवों से संधि कर ले क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना आत्मघाती होगा उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण उनके सहायक हैं और पांडव युद्ध में नहीं हारेंगे यह सुनकर सभा में हलचल मच गई क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण से टकराना खुद को बर्बाद करने जैसा था लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी कर्ण ने कहा कि वो अकेला ही पांडवों को हरा सकता है उसके पास परशुराम के द्वारा दिया गया दिव्यास्त्र भी है लेकिन भीष्म ने उसकी बात काटते हुए कहा कि कर्ण सिर्फ डिंग मारता है और असल में उतना ताकतवर है नहीं जितना वह दावा करता है लेकिन दुर्योधन अपनी हट से नहीं हटा उसने भीष्म और द्रोण की बात भी अनसुनी कर दी सभा में साफ हो गया कि पांडवों से युद्ध का परिणाम सिर्फ विनाश होगा यह बात धृतराष्ट्र ने भी महसूस की कि पांडवों से लड़ाई घातक साबित होगी उन्होंने संजय से कहा कि उन्हें अर्जुन भीम और श्री कृष्ण का डर सता रहा है और यह युद्ध कुरुवंश के लिए विनाशकारी होगा सभी ने सभा में बातें कर ली और बहुत विचार विमर्श किया लेकिन इसके आगे क्या हुआ ये तो आप सोच ही सकते हैं चलिए आज के लिए इतना ही इसके आगे हम अगले एपिसोड में देखेंगे सुनने के लिए धन्यवाद